महाभारत पर्व आश्वेधिपर्व दिन तमोध्याय मच्छे अगस्त के यज्ञ की कथा जन्मे जय उच धर्मागते भगवन् स्वर्ग चेत एत आचक्षु कुशलो यदि भाषित जन्मे ने कहा भगवन धर्म के द्वारा प्राप्त हुए धन का दान करने से यदि स्वर्ग मिलता है तो यह सब विषय मुझे स्पष्ट रूप से बताइए क्योंकि आप प्रवचन करने में कुशल हैं तस्ोच्छ वृत्ते वृत्तम सत्तुदान हे फल महत कथित मम ब्रह्मस्तः तथ्य में संशय उच्च वृत्ति धारण करने वाले ब्राह्मण को न्यायतः प्राप्त हुए शत्रु का दान करने से जिस महान फल की प्राप्ति हुई उसका आपने मुझसे वर्णन किया निसंदेह यह सब ठीक है कथम हित सर्वयज्ञ सुनिश्चय परमोभवत निखिलंतु सभी यज्ञों में यह उत्तम निश्चय कैसे किया जा कार्याणत कीजिए वाप्य उदाहम इतिहासम पुरातन अगस्त्य महायज्ञ पुरावृत्तम अरिंदम वै सम्पाय कहा राजन इस विषय में पहले अगस्त मुनि के महान यज्ञ में जो घटना घटित हुई थी उस प्राचीन इतिहास का जानकार मनुष्य उदाहरण दिया करते हैं पुरागस्तो महातेजा दीक्षा द्वाग प्रवेश महाराज सर्वभूत हिते रथ महाराज पहले की बात है संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले महातेजस्वी अगस्त मुनि ने एक समय बारह वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ली तपत्राग्नि कल्पा होता रत्रे महात्मन हा। मूलाहारा फलाहारा सास मुकुट्टा परिपृष्टि का, का संख्या च यो भिक्षात्र बभूव पर्यवस्थिता उन महात्मा के यज्ञ में अग्नि के समान तेजस्वी होता थे जिनमें फल मूल का आहार करने वाले अश्मकुट मरीचिप परिपृष्टिक वैघिक और प्रसंख्यान आदि अनेक प्रकार के यति एवं भिक्षुक उपस्थित थे पहला खाद्य पदार्थ को पत्थर पर फोड़कर खाने वाले दूसरा सूर्य के किरणों का पान करने वाले तीसरा पूछ कर दिए हुए अन्न को ही लेने वाले चौथा यज्ञ यज्ञशिष्ट अन्न को ही भोजन करने वाले पांचवा तत्व का विचार करने वाले सर्वे प्रत्यक्ष धर्मोजित क्रोधाजित दमे स्थितिता सर्वे ते हिंसा दम्भ विवर्जिता वृत्शु नित्यं नित्यम इंद्रियता उपातिष्ठंतम यज्ञ झजन तस्ते महर्षय वे सबके सब सत्यक्ष सब धर्म का पालन करने वाले क्रोध विजयी जित इंद्रिय मनोनिग्रह पारायण हिंसा और दम्भ से रही तथा सदाशुद्ध सदाचार में स्थित रहने वाले थे उन्हें किसी भी इंद्रिय के द्वारा कभी बाधा नहीं पहुंचती थी ऐसे ऐसे महर्षि वह यज्ञ कराने के लिए वहां उपस्थित थे यथाश्ञा भगवता तदन्नम समुपार्जित तस्म सत्रेतु यदत्तम यद योग्यम च तदा भगवान अगस्त मुनि ने उस यज्ञ के लिए यथाशक्ति विशुद्ध अन्न का संग्रह किया था उस समय उसी यज्ञ में वही हुआ जो उसके योग्य था तथा शनि कहानतः भरत मह तथा धरे तथा भरत उनके सिवा और भी अनेक मुनियों ने बड़े बड़े यज्ञ किए थे भर श्रेष्ठ महर्षि अगस्त का ऐसा यज्ञ जब चालू हो गया तब देवराज इंद्र ने वहाँ वर्षा बंद कर दी तथा कर्माहंतरे राजन अगस्त महात्म कथे मुनिनाम भावतात्मना राजन तब यज्ञ कर्म के बीच में अवकाश मिलने पर जब विशुद्ध अंतकरण वाले मुनि एक दूसरे से मिलकर एक स्थान पर बैठे तब उनमें महात्मा अगस्त जे के संबंध में इस प्रकार चर्चा होने लगी। कथमअन्नम भविष्य महर्षियो सुप्रसिद्ध अगस्त मुनि हमारे जजमान है वे रहित हो श्रद्धा पूर्वक सबको अन्न देते हैं परंतु इधर मेघ जल की वर्षा नहीं कर रहा है तब भविष्य में अन्न कैसे पैदा होगा सत्रम चेदम विप्रा मुनि द्वाद वार्षिक वर्षेविताण द्वादश ब्राह्मणों मुनिका यह महान सत्र बारह वर्षों तक चालू रहने वाला है परंतु इंद्रदेव इन बारह वर्षों में वर्षा नहीं करेंगे एक तदवंत संचित अगस्तपस कर तुम अर् अनुग्रह यह सोचकर आप लोग इन अत्यंत तपस्सी बुद्धि महर्षि अगस्त पर अनुग्रह करें जिससे इनका यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाए इतव मुक्ते वचने तथस्त्य प्रतापवा प्रोवाच वाक्यम स तदा प्रसाद्य उनके ऐसा कहने पर प्रताप प्रताप्य अगस्त्य उन मुनियों को सिर से, से प्रणाम करके उन्हें राजी करते हुए इस प्रकार बोले यदि द्वादश वर्षाणी नर्षिषते वाशभ चिंता यज्ञम चिंतायज्ञ क्या भीधीरे सहसनातन यदि इंद्र बारह वर्षों तक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं चिंतन मात्र के द्वारा मानसिक यज्ञ करूंगा यह यज्ञ की सनातन विधि है यदि द्वादश वर्षाणी न वर्षिष्यति वाशव स्पर्शयज्ञ क्या भीधीरे सहसनातन यदि इंद्र बारह वर्षों तक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं स्पर्शयज्ञ करूंगा यह भी ज्ञान की सनातन विधि है संचित अन्न का व्यय किए बिना ही उसके स्पर्श मात्र से देवताओं को तृप्त करने की जो भावना है उसका नाम स्पर्श यज्ञ है यदि द्वादश वर्षाणी नर्षेश दिवा शव ध्येयात्मना हरेशमी यज्ञ व्रत यदि इंद्र बारह वर्षों तक व्रता नहीं करेंगे तो मैं व्रत नियमों का पालन करता हुआ ध्यान द्वारा ध्येय रूप से स्थित हो इन यज्ञों का अनुष्ठान करूँगा बीजयज्ञो मै आजम भय बहुवर्ष समाह तम कर श्या यह बीज यज्ञ मैंने बहुत वर्षों से संचित कर रखा है उन बीजों से ही मैं अपना यज्ञ पूरा कर लूंगा इसमें कोई विघ्न नहीं होगा नेदम शक्यम वृथा कर्त मम सत्र कथंचन वर्षिष्यति हेवो नवा वर्षम भविष्य इंद्रदेव जहाँ वर्षा करे अथवा जहाँ वर्षा ना हो इसकी मुझे परवाह नहीं है निरीक्ष यज्ञ को किसी तरह व्यर्थ नहीं किया जा सकता अथवा अभ्यर्थना इंद्रो न करमत स्वयं इंद्र भविष्यामी जीविसमीच प्रजा अथवा यदि इंद्र इच्छा अनुसार जल बरसाने के लिए की हुई मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं स्वयं इंद्र हो जाऊंगा और समस्त प्रजा के जीवन की रक्षा करूंगा करूँगा यो योजद आहार जातच सविष्य विशेषमत कर्ता पुनः पुनरति जो जिस आहार से उत्पन्न हुआ है उसे वही प्राप्त होगा तथा मैं बारंबार अधिक मात्रा में विशेष आहार की भी व्यवस्था करूंगा अद्यह स्वर्णम अभ्येतु यद वसुकिन त्रेशु लोकेशु यस्थी आगम्यता स्वयं तीनों लोकों में जो स्वर्ण या दूसरा कोई धन है वह सब आज यहाँ स्वतः आ जाए साम दिव्याापसरसा सघा गंधर्वास्किन्दरा विश्वावसुश्च ये चाणे ते प्योपासन तो मेब दिव्य अवसराओं के समुदाय गंधर्व किन्नर विश्वावसु तथा जो अन्य बहुत, बहुत गंधर्व हैं प्रमुख गंधर्व हैं वे सब यहाँ आकर मेरे यज्ञ की उपासना करें उत्तरेभ्य कुभ्यकिवसुव विद्यतेदेह यज्ञु स्वयं उपतिषतः स्वर्गस्वर्गस धर्मस् स्वयत तो उत्तरकुरुवर्ष में जो कुछ धन है वह सब स्वयं यहाँ मेरे यज्ञों में उपस्थित हो स्वर्ग, स्वर्ग देवता और धर्म स्वयं यहाँ विराजमान हो जाए मृत्युक्ते एव मृत्युक् सर्वितभव तपसा मुने तीप्ता अगस्त्य प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अतिथय कांतिमान महर्षि अगस्त्य के इतना कहते ही उनकी तपस्या के प्रभाव से ये सारी वस्तुएं वहाँ प्रस्तुत हो गई ततस्ते मुदे और तपसो बल विस्मिता वचनम प्रहुुर इधम सर्वे महावत उन महर्षियों ने बड़े हर्ष के साथ महर्षि के उस तपोवल को प्रत्यक्ष देखा देखकर वे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और इस प्रकार महान अर्थ से भरे हुए वचन बोले ऋषय उचु प्रीतापोव्य थैरेव यज्ञ ही स्म न्याय देक्षा मे वृषि बोले महर्षि आपकी बातों से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है हम आपकी तपस्या का व्यय होना नहीं चाहते हैं हम आपके इन्हीं यज्ञों में संतुष्ट हैं और न्याय से उपार्जित अन्य की ही इच्छा रखते हैं यज्ञ दीक्षा तथा मोहान यज्ञ मृग्यामे न्यायनोपार्जिता हा स्वकर्माता भयम यज्ञ दीक्षा होम तथा और जो कुछ हम खोजा करते हैं वह सब हमें यहाँ प्राप्त है न्याय से उपार्जित किया हुआ अन्न ही हमारा भोजन है और हम सदा अपने कर्मों में लगे रहते हैं वेदांश ब्रह्मचर्य न्याय तार्थया महे न्यायनोत्र गृहभ्यो नेता व्यय हम ब्रह्मचर्य का पालन करके न्यायतः वेदों को प्राप्त करना चाहते हैं और अंत में न्यायपूर्वक ही हम घर छोड़कर निकले हैं धर्मदृष्ट विधिद्वार तपस्तप्यामहे व्यवतः सच्चा तो बुद्धिर्ंसा विवर्जिता एकताम अहिंसा यज्ञुब्रभुजास्व सतत प्रभु प्रीता भविष्यामो वह तो द्वजसतम विसर्जिता शादस्मामहे धर्मशास्त्र में देखे गए विधि विधान से ही हम तपस्या करेंगे आपको हिंसा रहित बुद्धि अधिक प्रिय है अतः प्रभु आप यज्ञों में सदा इस अहिंसा का ही प्रतिपादन करें विशेष ऐसा करने से हम आप पर बहुत प्रसन्न होंगे यज्ञ की समाप्ति होने पर जब आप हमें विदा करेंगे तब हम यहाँ से अपने घर को जाएंगे तथा कथयताम तम दिवराज पुंदर ववर्ष सोमहाजा दृष्टि तस् तपोवल आसमेंश यहाँ मृतराक्रम निवर्षे पर्जन्यो बभूव जनमेजय जब ऋषि लोग ऐसी बातें कह रहे थे उसी समय महातेजस्वी देवराज इंद्र ने महर्षि का तपोबल देख पानी बरसाना आरंभ किया जब तक उस यज्ञ की समाप्ति नहीं हुई तब तक अमित पराक्रमी इंद्र ने वहाँ इच्छानुसार वर्षा की प्रसाद या स्वयं आकर बृहस्पति को आगे करके अगस्त ऋषि को मनाया तथो यज्ञ समाप्त होता महामुनि अगस्त परम प्रतः पूजा यथाविधि तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर अत्यंत प्रसन्न हुए अगस्त जी ने उन महा की विधिवत पूजा करके उस सब को विदा कर दिया जन्मे जय हुआ कौसो नकु रूपेण शिषा कांचन वही महानुष्वाचमृष्ठो वस्तम जनमे जन पूछा मुने सोने के मस्तक को युक्त वह निला कौन था जो मनुष्यों के सी भोली बोलता था मेरे इस प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए व समुवाच एत न पृष्ठों नास्मा भी भ्रम प्रभावित श्रूयता तस्य महान उसे ही वैसम पायज ने कहा राजन यह बात न तो तुमने पहले पूछी थी और न मैंने बताई थी अब पूछते हो तो सुनो वह नकुल कौन था और उसकी मनुष्यों की इसी बोली कैसे हुई यह सब बता रहा हूँ श्राद्धम संकल्प यामास झमधग्नि पुरा किल होम धेनुतमाघात्य स्वयं दुदोहताम पूर्व काल की बात है एक दिन जमदग्नि ऋषि ने श्राद्ध करने का संकल्प किया उस समय उनकी स्वयं स्वयं ही ही उनके पास आई और उन्होंने उसका दूध पिठरम धर्म आविशत उस दूध को उन्होंने नए पात्र में जो सुदृढ़ और पवित्र था रख दिया उस पात्र में धर्म ने क्रोध का रूप धारण करके प्रवेश किया जिज्यासु तमृत श्रेष्ठ किंकिया प्रिय इति संचित धर्म सहयामस तत्पय धर्म उन मुनिश्रेष्ठ की परीक्षा लेना चाहते थे उन्होंने सोचा देखो तो ये अप्रिय करने पर क्या करते हैं इसीलिए उन्होंने उस दूध को क्रोध के स्पर्श से दूषित कर दिया तमाज्ञा जुरी क्रोधम नैवास्य सहकोपह क्रोध तत्व राज ब्राह्मण महा जिते तस्वीन ध्रुवश्रेष्ठ राजन मुनि ने उस क्रोध को पहचान लिया किंतु उस पर वे कुपित नहीं हुए तब क्रोध ने ब्राह्मण का रूप धारण किया मुनि के द्वारा पराजित होने पर उस अमरषशील क्रोध ने उन भृगुश्रेष्ठ से कहा जितोत्मे ते भृगुश्रेष्ठ भृगु यतिरोषण लोके मिथ्या प्रभात भृगुश्रेष्ठ में तो पराजित हो गया मैंने सुना था कि भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े क्रोधी होते हैं परंतु लोक में प्रचलित हुआ यह प्रवाह आज मिथ्या सिद्ध हो गया क्योंकि आपने मुझे जीत लिया वशे स्थितो हम क्षमा महात्म तपस प्रभो प्रभो आज मैं आपके वश में हूं आपकी तपस्या से डरता हूं साधो आप क्षमाशील महात्मा है मुझ पर कृपा कीजिए जब निर्वाच साक्षा दृष्टो मे क्रोध गच्छतर नयापुर तो मेद्य नुर वही दमदग्नि बोले क्रोध मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष देखा है तुम निश्चिंत होकर यहां से जाओ तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है अतः अच्छा आज तुम पर मेरा रोष नहीं है याद संकल्प पैसो सृतोम पितर ते महाभागा तेभ्यो बुद्ध स्वगम्यताम मैंने जिन पितरों के उद्देश्य से इस दूध का संकल्प किया था वे महाभाग पितर ही उसके स्वामी हैं जाओ उन्हीं से इस विषय में समझो इतुक्त जातसंत्रह तदैवाह तरथीयत पितृणाच नकुल उपागतः मुनि के ऐसा कहने पर क्रोध रूप धारी धर्म भयभीत हो वहां से अदृश्य हो गए और पितरों के साप से उन्हें निहुला होना पड़ा सता देमा स सापी तहश्वापय युक्त क्षिपन धर्म साप इस साप का अंत होने के उद्देश्य से उन्होंने पितरों को प्रसन्न किया तब पितरों ने कहा तुम धर्मराज रिचि पर आक्षेप करके इस साप से छुटकारा पा जाओगे तय स्ोक्त तो यज्ञान धर्मारण्यम तथा चुगुप्तमान धाव स उन्होंने उस ने को य संबंधी स्थान और धर्मारण्य का पता बताया था वह धर्मराज की निंदा के उद्देश्य से दौड़ता हुआ उस यज्ञ में जा पहुंचा था धर्मपुत्र धर्मपुत्र युधि पर आक्षेप करते हुए शेरभर शत्रु के दान का महात्म बताकर क्रोध रूपधारी धर्म साप से मुक्त हो गया और वह धर्मराज युधिष्ठ में स्थित हो गया एव वृत्ते एवे तथा तहात्म पश्यताम चापि नकुलरित इस प्रकार महात्मा युधि का यज्ञ समाप्त होने पर यह घटना घटी थी और वह निहुलाम हम लोगों के देखते देखते वहां से गायब हो गया था